पीड़ा उसकी पीड़ा बन जाएगी दूसरे की खुशी इसकी खुशी बन जाएगी ऐसी स्थिति आएगी दूसरे की पीड़ा जब तुम्हारी पीड़ा बन जाए तो उसको कहते हैं दया करुणा और दूसरे की खुशी जब तुम्हारी खुशी बन जाए तो उसको कहते हैं प्रेम में और करुणा में इतना अंतर है दूसरे की पीड़ा जब तुम्हारी पीड़ा बन जाए तो उसका नाम है करुणा और दूसरे की खुशी जब तुम्हारी खुशी बन जाए उसको कहते हैं प्रेम दूसरे के दुख से दुखी हो लेना तो सरल है लेकिन दूसरे की खुशी से खुश होना बहुत मुश्किल इसलिए प्रेम रेर चीज है भैया जिसको तुम प्रेम बोलते हो वो प्रेम नहीं है आजकल तो प्रेम शब्द भी बड़ा सस्ता हो गया आई मिन लव विथ गुड डू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव एल ओ वी ई एल स्टैंड फॉर लॉयल्टी O for objectivity, V for veracity, E for equity. Love gives and forgives, selfishness gets and forgets. जिसको आजकल लोग लव कह रहे हैं वो सिवाय वासना के और कुछ नहीं यहां तक कि फिर उसने शादी करने के लिए मना कर दिया लड़की ने तो इसने तेजाब फेंक दिया पेपर में पढ़ते हैं मार दिया छुरी भोंक दी लव ये लव है वासना के कीड़े तू क्या जाने प्रेम क्या है प्रेम मिटाता नहीं प्रेम मर मिटता है अरे अब तो लगी लगन ये मिट्टी में मिल जाना अब तो लगी लगन ये मुझे में मिल जा प्रेमी बड़ा प्यारा पद है प्रेम का तराना है पूरा नहीं गाएंगे रहो प्यासे प्यास का वरदान देते हैं ताकि आस सदा बनी रहेगी फिर कब फिर कब मिलेगी फिर कब मिलेगी अभी कृष्ण जन्म नहीं हुआ और हमारे ये बंदे कह रहे हैं कि भाई जी फिर नेक्स्ट कथा जो है वो दो दिन से पीछे पड़े हैं नीरज आलोक वगैरह सभी का नेक्स्ट कथा जो है मैंने कहा पूर्णावती तो होने दे यार फिर तैयार बोले ना उसके पहले से ही अपना कुछ फाउंडेशन तैयार कर लें तो प्यास का वरदान देकर जाते हैं भले रहे प्यास ताकि बनी रहे आस कि फिर से यह खास अवसर कब मिलेगा साव धन्य घरी सोई जब सत्संगा ये घडियां धन्य हैं ये जीवन का श्रेष्ठ समय आप बिता रहे हैं इस वक्त जो आप सत्संग में या खुल रहा है सत्य एक नया आकाश खुल रहा है एक नई दृष्टि मिल रही है कुछ प्रकाश मिल रहा है। बदल रहे हो You are चेंजिंग इंटू अ बैटर ह्यूमन बींग तुम्हें भी पता नहीं और तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ले रहा है कथा क्या है सुविचारों का पॉजिटिव विचारों का, का संक्रमण और जा रहा है कुछ सुंदर तक जितना आप सब करोगे कोई ज्यादा कोई कम लेकिन असर होता है सभी के जीवन में इसलिए भद्रं करने भी श्रृणुयाम देवा चलो स्थूल ध्यान का मतलब है जो कुछ है सब भगवान का स्वरूप है मेरे प्रभु का स्वरूप है सिवाय मेरे भगवान के और कुछ है ही नहीं और सूक्ष्म ध्यान इसका मतलब है तोड़ लिया नाता दुनिया से नहीं देखना कुछ आंख बंद एकांत में अपने हृदय में आंख बंद करके अपने नारायण का दर्शन करें के स्वदेहा हृदयावकाशे प्रादेश मांत्र पुरुषम वसंत चतुर्भुजम कंजरथांग शंख धारणया स्मर के चित स्वदेहा हृदयावकाशे अपने शरीर में अपने अपने भीतर हृदयावकाश में प्रादेश मात्रम प्रादेश कहते हैं अंगूठा और पहली उंगली तर्जनी उसके बीच वाले फासले को इसको बोलते हैं प्रादेश इतनी सी भगवान की मूर्ति हमारे हृदय में क्योंकि हृदय आकाश इतना है शंख चक्र गा पद्मधारी परमात्मा रहते कल फिर एक साधिका ने पूछा प्रश्न मुझे मिला कि परमात्मा हमारे भीतर बसता है तो फिर वो कहां रहता है रहता तो हृदय में ही ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय शिर्जुन लेकिन हृदय में रहता है भले ही वह लेकिन उसकी सत्ता सर्वत्र है इसलिए यहां भी सुई चुभती है क्योंकि चेतना पूरी है। राजा राजधानी में रहता है राजधानी के भी महल में होता है लेकिन उसकी सत्ता राज्य के कण कण पर होती है इसलिए राजधानी से कई सौ मील दूर किसी गांव में रात के समय में भी कोई चोर चोरी करे तो उसको डर लगता है क्योंकि राजा भले वहां नहीं है लेकिन राजा की सत्ता वहां भी है जिसके चलते चोर डरता है राजा साकार है राजा की सत्ता निराकार है उसके राज्य के एक एक फीट पे हर जमीन पे पहाड़ हो नदी हो जन की बस्ती हो या निर्जन स्थान हो हर जगह राजा की सत्ता है परमात्मा रहते तो हृदय में है लेकिन उनकी सत्ता सर्वत्र है अपने हृदय में नारायण का ध्यान करो शंख चक्र गदा पद्मधारी परमात्मा का ध्यान करो यह शंख चक्र गदा और पद्म यह क्या है क्यों है भैया सबकी बड़ी लंबी लेकिन नहीं बताएं नहीं प्यासे रहो अभी समय नहीं है लेकिन मैं कुछ प्रश्न छोड़ कर जाता हूं तुम लोगों के दिमाग में केवल समाधान देना यही व्यासपीठ का काम नहीं है कुछ प्रश्नों की भी खेती हो कुछ प्रश्न भी बोए जाए साधकों के दिल दिमाग में ताकि वे सोचने के लिए मजबूर हो नहीं तो केवल बैठे चार घंटा वक्ता ने गाया तुमने सुना वक्ता ने अपनी जीभ की खुजली मिटाया तुमने अपने कान की खुजली मिटाया बात आई गई हो गई भूल गए लेकिन कुछ प्रश्न बो करके जाते हैं ताकि तुम सोचते रहो इसका मतलब क्या है यह शंख चक्र गदा और पद्म क्या है भगवान चतुर्भुज क्यों है हाथ में शंख चक्र गदा पद्म क्यों धारण करते हैं दुर्गा देवी अष्टभुजा क्यों है नंदी शंकर जी का वाहन क्यों है विष्णु गरुड़ पर सवारी क्यों करते हैं ब्रह्मा जी का वाहन हंस क्यों बताया गया है शिवलिंग में जलधारी उत्तर की ओर ही क्यों बहनी चाहिए ये क्यों क्यों क्यों वाले प्रश्न तुम्हारे मन में उठने चाहिए आचमन प्राणायाम करा जाता है पूजा के प्रारंभ में तीन बार आचमन करने के लिए बोलते हैं क्यों तीन बार दो बार क्यों नहीं चार बार क्यों नहीं तीन बार ही क्यों प्राणायाम का क्या मतलब है क्यों करना चाहिए गणपति हस्ती मुख वाले क्यों हैं क्यों क्यों क्यों पूछ और धर्म का विज्ञान खुलेगा तुम्हारे सामने ये जब से क्यों पूछना बंद हो गया जब से ये प्रश्न नहीं उठ रहे हैं तब से धर्म की बातें केवल जड़ कर्मकांड हो करके रह गई ये पूजा जो होती है यज्ञ होते हैं तो उसके पीछे क्या विज्ञान है समझने की कोशिश करना चाहिए क्यों चौकी पर अष्टदल बनाया जाता है उसके ऊपर कलश की स्थापना क्यों करी जाती है और कलश में जो जो भी डाला जाता है वो क्यों आई एम सॉरी टू से Those questions have died. इसलिए धर्म खोखला कर्मकांड बन करके रह गया मैं चाहता हूं कि वह प्रश्न जिंदा हो इसलिए केवल समाधान देना यही व्यासपीठ का उद्देश्य नहीं कुछ प्रश्न बो करके जा रहा हूं कुछ प्रश्नों की भी खेती हो और उस एक प्रश्न से अनेक प्रश्न उठे तुम्हारे मन में लेकिन वो प्रश्न जिज्ञासा धर्म के विषय में जानने की इन प्रश्नों का उत्तर पाओगे तो तुम्हारी जिंदगी के जो प्रश्न हैं वो हल होते चले जाएंगे तो अपने हृदय हृदयाकाश में शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण का दर्शन करो एक भाव तो यह है कि सब मैं परमात्मा दूसरा भाव सब परमात्मा में और वह परमात्मा मुझ में मेरे हृदय में तो एक स्थूल ध्यान है दूसरा सूक्ष्म ध्यान ध्यान के द्वारा मन की एकाग्रता सिद्ध होती है मन में अद्भुत शक्ति है लेकिन बिखरे हुए मन से तुम कुछ भी न कर पाओगे मन की उस शक्ति को जागृत करने के लिए ध्यान का आश्रय करो ध्यान बहुत आवश्यक है करो तुम्हारे व्यवहार में भी सफलता पाने के लिए ध्यान करो आसन है प्राणायाम है ध्यान ये सब योग के ही अंग हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग है दूसरी बात जो ज्ञान के लिए आवश्यक है वो चित्त की शुद्धि शुद्ध चित्त में ही ज्ञान का प्रकाश संभव है चित्त शुद्धि के लिए आप वेद विहित शास्त्र विहित कर्म करते रहो सलाह लेते रहो शास्त्रों की धर्म की क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और जो करने योग्य है वो करो जो नहीं करने योग्य है वो ना करो करने योग्य है वो तो करो ये जरूरी है लेकिन ना करने योग्य जो है वो ना करो ये भी बहुत जरूरी है दान करने योग्य है करो जरूरी है लेकिन चोरी न करो यह बहुत जरूरी है जो भी तुम्हारे पास है अकेले ना खाओ बांट कर खाओ ये जरूरी है लेकिन बेईमानी का मत कमाओ ये बहुत जरूरी है भ्रष्टाचार ना करो बेईमानी का पैसा मत कमाओ लहसुन प्याज ना खाओ ठीक है लेकिन रिश्वत न खाओ घुस न खाओ ये ज्यादा जरूरी है अब लोग इतने धार्मिक हो गए इतने धार्मिक हो गए लहसुन प्याज नहीं खाते लेकिन रिश्वत खाते ये कोई सात्विक भोजन है क्या काले धन की समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी जिस दिन भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा भ्रष्टाचार कैंसर बन करके हम भारतीयों की रग में हमारे शरीर में घुस गया है साहब मूल्यों का भी इतना ह्रास हो रहा है एक समय था लोग कहते थे बड़ा भ्रष्ट आदमी है बड़ा बेकार आदमी है ऑफिसर है सरकारी लेकिन बिना पैसा खाए बिना पैसा लिए काम नहीं करता बड़ा गया आदमी आजकल मैंने लोगों को कहते सुना है पैसा तो लेता है लेकिन काम कर देता है आदमी अच्छा है अच्छे और बुरे की परिभाषा बदल गई चित्त शुद्धि जब तक हम अपने कर्मों को ठीक नहीं करेंगे नहीं हो और जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा साहब ज्ञान का प्रकाश होना नामुमकिन और बिना ज्ञान के मुक्ति नामुमकिन तो ध्यान के द्वारा द्वारा चित्त की एकाग्रता और शास्त्र विहित कर्मों के द्वारा धर्म के पालन के द्वारा चित्त की शुद्धि मन और इंद्रियों को भगवान में लगाए रखना शवनक जी कहते हैं जिन्होंने अपने कान से भगवान की कथा का श्रवण नहीं किया संसार की बातें सुनते रहे लोग निंदा ही सुनते रहे उनके कान कान नहीं वो सर्प के रहने के बिल हैतोरुक्रम विक्रमान्य न श्रृणवत कर्णपुटे नरस्य जिहवा सतीदार दुरीके वसूत नचो चो बगा था जिस जिहवा ने भगवान के गुणनाम लीलाओं का संकीर्तन नहीं किया संकीर्तन नहीं किया वह जिहवा दारदुर दादुर जिहवा मेढक की खाने के काम में तो आती है लेकिन भगवान का नाम गाने के काम में नहीं राम नाम में आलसी भोजन में हुशियार तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार बरहाय ते नयने नाणाम लिंगानि न निरीक्षतो ये पाद नृण तौ द्रुम जन्म क्षेत्राणिव्रजतु हरेरियो वे आंख आंख नहीं है जो कभी भगवान का दर्शन नहीं करती तो मोर पंख के समान है केवल शोभा मात्र की जो वो शोभा के पंख होते हैं मोर के उससे वो उड़ नहीं पाता बल्कि उड़ने में वो बोझा बनकर के हर्डल हैं वो उड़ने वाले पंख अलग और ये और उसमें उतना सौंदर्य नहीं और जिसमें सौंदर्य है मोर के पंख में वो तो उड़ने के काम में नहीं आता तो बरहा नयने नाण वे पग पग नहीं है जो चलकर तीर्थ यात्रा नहीं करते कभी दौड़कर बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं ले जाते शरीर को वे तो पेड़ के तने हैं जिस पर तने पर पैर खड़ा है पैर पे देह खड़ी है पैरों पर इंसान खड़ा है जैसे तनों पे वृक्ष खड़े तो भैया मन और इंद्रियों का विनियोग भगवान में करना अच्छे काम करना वेद विहित शास्त्र विहित कर्म करना इससे चित्त की शुद्धि होती है और फिर मन एकाग्र हो गया चित्त शुद्ध हो गया तो तीसरी बात विचार की पराकाष्ठा यानी मनन भैया तो सोचते ही नहीं लोग सोचते नहीं तो दिमाग क्यों दिया है कई को खाली फिली बेकार लेकर के बैठे हो उपयोगी नहीं करते और दिमाग उसी का सोचता है जो ये सोचता है कि किस प्रकार मेरा कल्याण हो कहीं दिमाग वाले तो होते हैं लेकिन सोचते रहते हैं यार किसी तरह उसके हाथ से ये बिजनेस मेरे हाथ में आ जाए ये जो कोठी है उसकी वो मेरी हो जाए अब की बार ये टेंडर उसको ना मिले किसी तरह से मेरे खोपड़ी क्या सोचती है वो देखो वही दिमाग सोचता है जो ये सोचता है कि किस प्रकार मेरा कल्याण हो भले ही संसार के विषयों के बारे में जो व्यवहार के बारे में व्यवसाय के बारे में सोचना पड़ता है वो सोचो लेकिन जो मेन मुख्य सोचना चाहिए समस्या है कि वो नहीं सोचते कि मैं क्यों आया हूं संसार में जीवन का उद्देश्य क्या है अरे भाई आठ दिन के लिए लखनऊ में आए हैं तो उसकी कोई वजह है तो 80 साल के लिए दुनिया में आए हो तो उसकी भी कोई वजह है बेवजह कुछ नहीं होता है हमको पता है लखनऊ क्यों आना हुआ कोई पूछे कैसे बोले कथा के लिए तो कोई पूछेगा कथा के लिए आप कथा करते हो बोले कथा तो नहीं करते हम तो सोते रहते हैं तो आने का क्या मतलब ठीक है आराम फरमाओ, जजमान लाडू पेड़ा बर्फी खिलाते हैं और जिनको पचता है वो बहुत जमके खाते भी है चक। अब हमारा हाजमा उतना मजबूत नहीं है तो हमको सीधा साधा चाहिए बाजरे की रोटी मिल जाए गेहूं की रोटी मिल जाए हमको मिठाई अच्छी नहीं लगती ये बात नहीं है लेकिन हम नहीं खा सकते ये बात है इसलिए तो ठीक है मौज कराते हैं ये लोग तो मौज करो लेकिन तीन बजते ही हाजिर तो होना पड़ेगा ना कथा के लिए आए हो भाई तो बाकी तो मौज मारो चक्का चक्ट तो उठाओ प्रेम से पाओ कहीं जाकर संगीत सुनो कहीं घूमने चले गए झूले पे झूलो लेकिन तीन बजते यहां ना आओ लोग आकर के बैठ गए चार बज गए पांच बज गए छह बज गए नहीं आए तो इज्जत मिलेगी कि बदनामी आप ही लोग जो प्रणाम कर रहे हो वही लोग कहेंगे अः काय के कथाकार यार आते तो है नहीं आयोजक भी सोचेंगे आने जाने का किराया दिया और तो कथा तो सुनाया नहीं जिस हेतु से आए हैं वह काम यदि न किया जाए तो क्या इज्जत मिलेगी तो क्या लोग प्रणाम करेंगे पूज्य भाव से देखेंगे तो सोचो ना भैया अस्सी साल के लिए दुनिया में आए हैं तो उसका भी कोई प्रयोजन है और उस हेतु को यदि तुम पूरा नहीं करोगे तो तुम्हारी क्या इज्जत और वो प्रयोजन क्या है क्यों मिला है मानव शरीर बोले तन बिनुबेद भजन नहीं बरना भजन के लिए मिला है प्रयोजन है भजन और वही नहीं किया चक्का चक तो उड़ाया सिनेमा नाच गान मौज करी लेकिन जो करना चाहिए जिसके लिए आए थे वही नहीं किया तो क्या इज्जत और जिन्होंने वो किया उनकी इज्जत आज भी है मीरा हो सूर हो कबीर हो नरसी हो तुलसीदास हो जिन्होंने वो किया उन्हें आज भी हम प्रणाम करते हैं तो प्रयोजन क्या है ये जिसका दिमाग सोचता है वही दिमाग सोचता है जो ऐसा नहीं सोचता वो मर भी जाता है तो उसकी मृत्यु सोचनीय है अफसोस के लायक तो रामचरितमानस में आया किन किन की मृत्यु सोचनीय सोचनीय जो विप्र जो वेद विहीना निज धर्म विषय लाई लेना विचार की पराकाष्ठा मनन उसके छह अध्याय कहे गए हैं और उसमें सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के पूछने पर किस प्रकार यह सृष्टि हुई यह समझाया सबसे पहले एकम मेंद्वितीय ब्रह्म था सिवाय ब्रह्म के और कुछ भी नहीं था उसी ने एक से अनेक बनने की इच्छा करी तो एक से पहले दो प्रकट हुए पुरुष और प्रकृति पुरुष ने प्रकृति में गर्भाधान किया प्रकृति त्रिगुणात्मिका है प्रकृति के तीन गुण सत्व रजस और तमस उनमें काल कर्म और स्वभाव से रूपांतरण हुआ और महत्व बना महत्व से अहंकार हुआ अहंकार तीन प्रकार का सात्विक राजस और तामस तामस अहंकार से पांच महाभूत उत्पन्न हुए पांचों महाभूत पांच गुण वाले हैं सबसे पहले आकाशवा शब्द गुण वाला। फिर आकाश से वायु स्पर्श गुण वाली फिर वायु से तेज रूप गुण वाला। फिर तेज से जल रस गुण वाला। फिर जल से पृथ्वी गंध गुणवती ये भागवत है द्वितीय स्कंद में यह सारी कथा ज्ञान चर्चा है लेकिन कौन करता है और कौन सुनता है हमको भजन चाहिए भागवत का जो मूल अर्क है